प्रसुत है राम, राम शरण शर्मा द्वारा रचित खंड, खंड काव्य, काव्य रज द्रोणिका यह रज द्रोणिका कारा और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर, पर आधारित है भाग पाँच था समीप उद्यान बड़ा सब, सब खेल रहे थे सुंदर गेंद उछल गई वह दूर बहुत बालक घेरे में दे सेंद गिरी गेंद जा जाप के भीतर जनु भव सागर में आत्मा गेंद विहिन्न खिन्न थे सारे तब ही पहुँचे महात्मा कर कर युक्ति सभी थे हारे गला दाल न किसी का था बिकल ताकते इत उत्सारे, जो इंतजार ऋषि का था जाकर निकट मुनि ने देखा परख आए सब हाल हवाल हसके वे तृण शर ले फूके बाहर हुई गेंद तत्काल लपक पड़े कुछ कंदुक लेने पर गुरु बोले थम जाओ कहो कौन कुल के दीपक हो नाम गोत्र तो बतलाओ पीछे नत सिर से सैन बड़े भाता की पा बढ़ा युधिष्ठिर इत दा से बाएं बढ़ा सुयोधन आ मुनि ने कर संकेत हाथ से ठट के ठट सब बैठाए साक्षात्कार हुआ क्षण भर में हंसी छिठोली मन भाए कर प्रणाम आशीष लेकर विदा हुए सारे शिष्य दौड़ पड़े सब आतुर गृह को मची राह पे फिर भगदड़ लग गई दौड़ की थी बाजी सबके मन था नव उल्लास कितने गिरे भिरे पुनी दौड़े पहुँचे सभी पिता महापास काहो की थी ठुकी कोहनी काहो के घुटने में चोट बिखरे केश वसन काहो के को फफक रहा करी ओट पोतों से थे घिरे पितामह अस्त व्यस्त हो गए सामान ठेलम ठेल की धक्के मुक्के चीख चाक भर डाले कान स्नेह सिक्त कर उठा उठा, उठा शांत, शांत शांत कहते हंसते पूछ रहे क्या बात हुई पुचकारा डांट कसते कसते जे सन्मुख थे बोल उठे हम नई बात बतलाते हैं जैसा, जैसा कुछ, कुछ देखा कर खा है वह अद्भुत राज जतलाते हैं हम खेल रहे थे गेंद, गेंद सभी वह उछल पड़ी, पड़ी, पड़ी कुएं के, के अंदर सब, सब उद्यम करी कै हार गए, पर निकाल सके नहीं बाहर इतने में एक ब्राह्मण आया मुनि वेश में सुंदर तेज क्षण भर में जान गए सब कुछ पुनी देने लगे धैर्य कर खेद फूक दिया तिरण तीर बना करी कौतुक ले आए गेंद दादा हम कुछ समझ नहीं पाए जाने कौन बतावे भेद सुनकर सब बातें पोते की भीष्म मन में अनुमानी शुभ लक्षण ये शिक्षा विद के मतलब का मिल गया ज्ञानी पुलकित खड़े हुए सुनकर क्या विमल भाषा है गुण भाग किया मन के भीतर प्रभु पुरियों अभिलाषा है कहा एकले ले यही कही ही बन में रहे टहलते से आज्ञा हो जाकर लावे है दिव्य देह ज्योति जलते से। दादा हंसी बोले तुम ठहरो बस तुम्हें सब ज्ञान नहीं किसको कब आदर दे कैसे रख सकते ऐसे ध्यान नहीं सब जाओ विश्राम करो कुछ बुलवाने मैं जाता हूँ कर यथा योग्य सम्मान सभी पूर्व महामहिम को लाता हूँ संग लिए सुठी सेवक साथी मंत्री गुरु सद पथचारी आतुल चले विपिन को निरखत मिले बाट बीच ब्रह्मचारी पूछ लिए उनसे भी सादर संक्षेप सहित परिचय प्रकाश वे बोले अब ही थे बैठे घड़ी पूर्व उस बट के पास करी प्रणाम फिर आगे चाले पुण्य पर होकर आसेन इधर उधर थे सैनिक विचरत खोज कार्य में परम प्रवीण प्रहर तब एक यू मिले बाट बीच द्विजराई कुंज ओट में बैठे गुमसुम जग में बेसुध बिचलाई देख चरों ने करी दंडवत बोले मृदुल मधुर आवाज सह समाज कुरुपति बन आए दया करे दर्शन दे आज प्रभु पद दर्श परस अभिलाषी नाथ बाट सब जोह रहे पुलकित द्रोण उठे सुन वाणी चले उत ही जित सोह रहे धाये भीष्मत मुनि को अर्घ दे बंदन कर गद-गद द्विजवर दे आशीषे पुनि भुजा उकर भी द्रोण रथा रुण दोनों ऐसे शोभा पाते थे सुर गुरु के संग सुरपति जैसे सुरपुर मग में जाते थे कहने में देरी हो सकती चलने में न लागे तेज तुरंग बात गति भागे अति आतुर बनके मुख फेर पुर पैठत द्विज देखे पुर गण हर्षित गाते मंगल गान पावन नव सिंहसन देकर विधिवत पूजे भूप सुजान इतने में आ पहुँचे सारे उछलत पुलक राजकुमार गुरुपत बंदी बंदी सब बैठे नाम जगावन हार। देखी सु अवसर मुनि रुख लखते गंगा सुत बोले हे देव आज्ञा हो तो अर्ज करूँ कुछ गोय रहा जो उर के उर्व चिंतित था मैं बहुत दिनों से कहा मिले अस गुरु ज्ञानी शस्त्र शास्त्र ऐसे सिख लावे रहे न दुनिया में सानी लगता आज मनोरथ मेरा सफल हुआ जाता न बेर जो चाहे सो भार में स्वामी दूंगा चरण कमल कर फेर सदा विप्र कोमल और होते युग युग से विद्या आज हरो संताप देव मम शरणागत वत्सल ज्ञानी अभी आप सुन रहे थे, थे। रामशरण राम शर्मा शर्म द्वारा, द्वारा रचित रस द्रोणी का भाग पाँच, पाँच। वाचक स्वर भारती परिमल